टॉक कृष्ण स्मृति नंबर 11 कृष्ण अर्थात द्रौपदी के चरित्र को लोग बड़ी गर्भित दृष्टि से देखते हैं उस पर प्रकाश डालें तथा कृष्ण का उसके प्रति वृहद अनुराग है उसकी चर्चा करें और आज के संदर्भ में द्रौपदी का चरित्र स्पष्ट करें पुरुषों के व्यक्तित्व में जैसा कृष्ण को समझना उलझन की बात है वैसे ही स्त्रियों के व्यक्तित्व में द्रौपदी को समझना भी उलझन की बात है और लोगों को जो गर्ित दिखाई पड़ता है उनके उस दिखाई पड़ने में वो अपने संबंध में ज्यादा खबर देते हैं द्रौपदी के संबंध में कम जो हमें दिखाई पड़ता है वो हमारे संबंध में ही खबर होती है हम वही देख पाते हैं जो हम हैं हम अपने अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख पाते हैं द्रौपदी का व्यक्तित्व हमें कठिन मालूम पड़ेगा एक साथ पांच व्यक्तियों को प्रेम एक साथ पांच की पत्नी होना बहुत मुश्किल समझना होगा लेकिन इससे केवल हमारे संबंध में सूचना मिलती और हमारी आकांक्षाओं अपेक्षाओं की खबर मिलती प्रेम का व्यक्तियों से बहुत संबंध नहीं अगर कोई प्रेम एक से ही किया जा सकता हो तो वो प्रेम बहुत दीनहीन हो जाता है इसे थोड़ा समझना पड़ेगा हम सबका आग्रह तो यही होता है कि प्रेम एक से हो हम सब तो यही चाहेंगे कि कोई फूल रास्ते पर खिले तो वो एक के लिए खिले कोई गीत गाया जाए तो वो एक के लिए गाया जाए कोई वर्षा हो तो वो एक खेत पर हो कोई सूरज निकले तो एक आंगन में चमके हम सबका मन ये होता है कि जो भी हो उस पर हमारी पूरी मालके तो पूरा पोजीशन हो जाए हम ही उसको पूरा घेर कर बैठ जाए अगर मुझे कोई प्रेम करता है तो वो सिर्फ मुझे ही प्रेम करे उसका प्रेम किन्हीं और द्वारों और धाराओं से न बह जाए कहीं बट न जाए क्योंकि हम चूंकि प्रेम को नहीं समझते इसलिए हम ऐसा भी समझते हैं कि अगर वो बट जाएगा तो मेरे लिए कम हो जाए प्रेम जितना फैलता है उतना बढ़ता है और प्रेम जितना बटता है उतना बढ़ता है और जब हम प्रेम को एक ही धारा में बहाने की बहुत चेष्टा करते हैं जो कि अनैसर्गिक अनेस, है अप्राकृतिक है जोर जबरदस्ती है तो अंतिम परिणाम सिर्फ इतना ही होता है कि और कहीं तो प्रेम नहीं बहता जहां हम बहाना चाहते हैं वहां भी नहीं बहता है एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती एक, एक भिक्षुणी थी बौद्ध भिक्षुणी उसके पास एक छोटे से बुद्ध की चंदन की प्रतिमा थी वो अपने बुद्ध को सदा अपने साथ रखती थी विक्षुण थी मंदिरों में विहारों में ठहरती थी लेकिन पूजा अपने ही बुद्ध की करती थी एक बार वो उस मंदिर में ठहरी जो हजार बुद्धों का मंदिर है जहां हजार बुद्ध प्रतिमाएं जहाँ मंदिर के कोने कोने में प्रतिमाएं ही प्रतिमाएं वो सुबह अपने बुद्ध को रख के पूजा करने बैठी उसने धूप जलाई अब धूप तो कोई आदमी के नियम मानती नहीं उल्टा ही हो गया हवा के झोंके ऐसे थे कि उसके छोटे से बुद्ध की नाक तक तो धूप की सुगंध न पहुंचे और पास जो बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं बैठी थी उन पर सुगंध पहुंचने लगी वो तो बहुत चिंतित हुई ऐसा नहीं चल सकता है उसने एक छोटी सी टीन की पोंगरी बनाई और अपनी धूप पर ढांकी और अपने छोटे से बुद्ध की नाक के पास चिमनी का द्वार खोल दिया ताकि धूप की सुगंध अपने ही बुद्ध को मिले सुगंध तो मिल गई अपने बुद्ध को लेकिन बुद्ध का मुंह काला हो गया वो बड़ी मुश्किल में पड़ी चंदन की प्रतिमा थी वो सब खराब हो गई उसने जाके मंदिर के पुजारी को कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूं मेरे बुद्ध की प्रतिमा खराब हो गई कुरूप हो गई अब मैं क्या करूं तो उस पुजारी ने कहा कि जब भी कोई उन सत्यों को जो सब तरफ फैलते हैं एक दिशा में बांधता है तब ऐसी ही दुर्घटना और ऐसी ही कुरूपता हो जाती है प्रेम को मनुष्य जाति ने अब तक संबंध की तरह सोचा है रिलेशनशिप की तरह दो व्यक्तियों के बीच संबंध की तरह प्रेम को हमने अब तक स्टेट ऑफ माइंड की तरह नहीं समझा कि एक व्यक्ति की भावदशा प्रेम की है द्रोप्ति को समझने में वही कठिनाई है यदि मैं प्रेमपूर्ण हूं तो एक के प्रति ही प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता प्रेमपूर्ण होना मेरा स्वभाव हो जाएगा मैं अनेक के प्रति प्रेमपूर्ण हो पाऊंगा एक अनेक का सवाल ही नहीं रह जाता मैं प्रेमपूर्ण हो पाऊंगा अगर मैं एक के प्रति ही प्रेमपूर्ण हूं शेष के प्रति प्रेमपूर्ण नहीं हूं तो मैं एक के प्रति भी प्रेमपूर्ण नहीं रह पाऊंगा तेईस घंटे मुझे अप्रेम में जीना पड़ता है दूसरों के साथ होता हूं एक घंटा जिसे प्रेम करता हूं उसके साथ होता हूं तेईस घंटे अप्रेम का अभ्यास चलता है एक घंटे में टूटता नहीं फिर फिर एक घंटे में जिसे हम प्रेम कहते हैं वो भी प्रेम नहीं हो पाता अप्रेम हो जाता लेकिन समस्त जगत के प्रेमी न समझ ही कहना चाहिए उन्हें प्रेम का कोई पता नहीं प्रेम को बांध लेना चाहेंगे और जैसे हम प्रेम को बांधते हैं प्रेम हवाओं की तरह मुट्ठी जोर से बांधी तो हवा मुट्ठी में नहीं रह जाती मुट्ठी खुली हो तो ही रहती जोर से बांधी तो हवा बाहर हो जाती खुली मुट्ठी में हवा रह जाती है बड़ा विरोधाभास जिंदगी का खुली मुठ्ठी में हवा होती है बांधी मुठ्ठी में नहीं होती प्रेम को बांधने की चेष्टा में ही प्रेम मरता है और सड़ जाता है और हम सब ने अपने प्रेम को मार डाला है और सड़ा लिया है उसे बांधने की चेष्टा में द्रौपदी को हमें समझना इसलिए मुश्किल पड़ता है पांच व्यक्तियों को कैसे प्रेम कर सकी होगी हमें ही नहीं पड़ता मुश्किल उन पांच भाइयों को भी मुश्किल पड़ता था हमें पढ़े तब भी ठीक उन पांच भाइयों को भी मुश्किल पड़ता था और वो भी मन मन में सोचे जाते थे कि जरूर इसका किसी एक से ज्यादा होगा सबसे एकता कैसे हो सकता अर्जुन पर सबकी ईर्षा थी सबको डर था कि अर्जुन से इसका लगाव ज्यादा है वे पांच भाई भी नहीं समझ पाए हैं द्रौपदी को उन्होंने भी शर्त बंदी कर रखी थी दिन बांट रखे थे द्रौपदी जब एक को प्रेम करती तो दूसरे से मिलती नहीं और यह भी तय कर रखा था कि जब एक भाई द्रौपदी के पास हो तो दूसरा भूल के भीतन भी न झांके वे पांच भाई भी द्रौपदी को नहीं समझ पाए उनकी भी कठिनाई वही है जो हमारी कठिनाई है हम सोच ही नहीं सकते कि प्रेम एक धारा हो सकती है जो व्यक्तियों की तरफ नहीं बहती व्यक्ति से बहती हम यह सोच ही नहीं पा सकते क्योंकि हमने तो कभी कभी व्यक्ति को छोड़कर प्रेम को सोचा ही नहीं इसलिए द्रौपदी हमें उलझन बन जाएगी और हमारे मन में हम कितना ही समझाने की कोशिश करें ऐसा लगेगा द्रौपदी में कहीं ना कहीं कुछ वैश्या छिपी क्योंकि हमारी सती की जो परिभाषा है वही द्रौपदी को वैश्या बना देगी लेकिन कभी आपने ख्याल किया कि इस देश की परंपरा ने द्रौपदी को पांच कन्याओं में गिना है पांच पवित्रतम स्त्रियों में गिना है बड़े अजीब लोग रहे होंगे जिन्होंने द्रौपदी को पांच श्रेष्ठतम महासतियों में गिना है जरूर जिन्होंने यह गिनती की होगी उनको भी यह तथ्य तो साफ जाहिर है इस तथ्य में कोई छिपाव नहीं है इस तथ्य को जानते हुए यह गिनती की गई है यह बड़ी अर्थपूर्ण है यह इस बात की सूचक है कि प्रेम एक से या अनेक से यह सवाल नहीं है प्रेम है या नहीं ये सवाल है और यदि प्रेम है तो वो अनंत धाराओं में बह सकता है पांच तो सिर्फ प्रतीक ही है पांच की तरफ बह सकता है पचास की तरफ बह सकता है लाख की तरफ बह सकता है और जिस दिन इस पृथ्वी पर हम प्रेमपूर्ण व्यक्ति पैदा कर सकेंगे उस दिन ये प्रेम की जो व्यक्तिगत मालकीयत है ये बिल्कुल बेमानी हो जाएगी ऐसा नहीं है कि किसी को हम जबरदस्ती करें कि वो एक को प्रेम ना करे ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि हम इससे उल्टा नियम बना ले कि जो एक को प्रेम करता है वो पाप करता है वो फिर वही ना समझी दूसरे छोर से हो जाएगी नहीं हम ये जान के चलें कि जो जिसकी सामर्थ्य है वैसा करता है और हम अपने अपने व्यक्तित्व को और अपने सामर्थ्य को दूसरे के ऊपर थोपने ना चले जाए द्रौपदी में प्रेम का बहाव है और वो बहाव द्रौपदी ने एक क्षण को भी इंकार नहीं किया ये बड़ी अजीब घटना थी ये बड़े खेल में घट गई थी द्रोपदी को लेकर आए थे और पांचों भाइयों ने कहा था कि हम एक बहुत अद्भुत चीज ले आए मां ने कहा कि अद्भुत ले आए हो तो पांचों बांट लो उन्हें कभी कल्पना भी ना थी उन्होंने तो सिर्फ मजाक किया था और मां को छकाना चाहते थे उन्हें पता भी ना था कि मां कह देगी कि बांट लो पांचों और फिर जब मां ने कह दिया था तो कोई उपाय ना रहा था फिर वे पांचों ही एक साथ द्रौपदी के पति हो गए लेकिन द्रौपदी ने एक क्षण को भी इससे कोई इंकार नहीं किया है उसके प्रेम की अनंतता के कारण ही यह संभव हो सका वो सब पांचों को प्रेम दे सकी और इससे प्रेम चुका नहीं पांचों को प्रेम दे सकी प्रेम कटा नहीं पांचों को प्रेम दे सकी लेकिन इससे इससे कहीं कोई दुविधा और कहीं द्वैत उसके मन में नहीं आया है ये बहुत ही अद्भुत स्त्री होनी चाहिए अन्यथा स्त्री साधारणता ईर्षा में जीती है अगर हम पुरुष और स्त्री के व्यक्तित्वों का एक खास चिन्ह खोजना चाहें तो पुरुष अहंकार में जीते हैं स्त्रियां ईर्षा में जीती हैं। असल में ईर्षा जो है वो अहंकार का पैसेव रूप है अहंकार जो है वो ईर्षा का एक्टिव रूप है अहंकार सक्रिय ईर्षा है ईर्षा निष्क्रिय अहंकार है स्त्रियां तो निरंतर ईर्षा में जीती है लेकिन ये स्त्री बिना ईर्षा के प्रेम में जी सकी और इन पांचों भाइयों से कई अर्थों में ऊंचे उठ गई ये पांचों भाई बड़ी तकलीफ में रहे द्रौपदी को लेकर भीतर एक निरंतर द्वंद्व और संघर्ष चलता ही रहा लेकिन द्रौपदी निर्द्वंद और शांत इस बहुत अजीब घटना को गुजार गई हमारी समझ में जो तकलीफ होती है वो हमारे कारण होती है हम प्रेम को एक और एक के बीच का संबंध मानते हैं है नहीं प्रेम ऐसा और इसलिए हम फिर प्रेम के लिए बहुत बहुत झंझटों में पड़ते हैं और बहुत कठिनाइया खड़ी कर लेते हैं प्रेम ऐसा फूल है जो कभी भी और किसी के लिए भी आकस्मिक रूप से खिल सकता है न पे कोई बंधन है न पे कोई मर्यादा है और बंधन और मर्यादा जितनी ज्यादा होगी उतना हम एक ही निर्णय कर सकते हैं कि हम उस फूल को ही ना खिलने दे फिर वो एक के लिए भी नहीं खिलता फिर हम बिना प्रेम के जी लेते हैं लेकिन हम बड़े अजीब लोग हैं हम बिना प्रेम के जी पसंद करेंगे लेकिन प्रेम की माल के छोड़ना पसंद ना करेंगे हम ये पसंद कर लेंगे कि जिंदगी हमारी रिक्त प्रेम से गुजर जाए लेकिन हम ये बर्दाश्त ना करेंगे कि जिसे हमने प्रेम किया उसके उसके लिए कोई और भी प्रेम पात्र हो सके ये हम बर्दाश्त न करेंगे हम बिना प्रेम के रह जाए ये चलेगा हमारे भवन पर प्रेम की वर्षा ना हो यह चलेगा लेकिन पड़ोसी के भवन पर हो जाए हमारे भवन के साथ तो भी नहीं चलेगा अहंकार और ईर्षा अद्भुत कष्ट में डालती है फिर साथ ही यह भी ख्याल रहे कि यह जो घटना है द्रौपदी की यह अकेली घटना नहीं है ऐसा है कि द्रौपदी की घटना शायद आखिरी घटना है द्रौपदी के पहले जो समाज था जगत में वो मात्र सत्ताक था हजारों वर्षों तक मेट्रिय सोसाइटी थी उसमें कोई स्त्री किसी पुरुष की नहीं होती थी और इसलिए मां का तो पता चलता था पिता का कोई पता नहीं चलता था ऐसा मालूम होता है कि द्रौपदी की घटना उस लंबी श्रृंखला की आखिरी कड़ी है इसलिए उस वक्त में किसी ने इस पर ऐतराज नहीं उठाया पोली समाप्त तो होने के करीब थी आखिरी कड़ी है ये एक स्त्री के बहुपति आज भी कुछ आदिम समाज जो जिंदा हैं जमीन पर उनमें चलती है वो व्यवस्था ऐसा प्रतीत होता है कि द्रौपदी की घटना उस लंबी श्रृंखला की मरती हुई श्रृंखला की आखिरी कड़ी है इसलिए उस समाज को बहुत अड़चन न हुई मालूम किसी ने इस पे कोई ऐतराज न उठाया नहीं तो माँ को भी क्या तकलीफ थी कि अपना वक्तव्य बदल देती लड़के अगर आज्ञा मानने को भी उत्सुक थे तो माँ तो अपनी आज्ञा बदल ही सकती थी पता चलने पर कि नहीं कोई चीज नहीं ले आए है एक पत्नी ले आए हैं इसको पांच में कैसे बांटा जा सकता है लेकिन मां ने आज्ञा न बदली और अगर आज्ञा अनैतिक होती तो लड़के भी प्रार्थना तो कर ही सकते थे कि आज्ञा बदल ले क्योंकि हमसे भूल हो गई इसमें कोई अड़चन न थी लेकिन ना माँ ने आज्ञा बदली ना लड़कों ने आज्ञा बदलने की कोई प्रार्थना की ना उस समाज में किसी ने इस पे कोई ऐतराज उठाया कि यह गलत हो गया है उसका कुल कारण इतना ही है कि वो समाज जिस व्यवस्था में जी रहा था उस व्यवस्था में यह घटना अनैतिक नहीं मालूम पड़ी होगी हमेशा ऐसा होता है कि एक एक समाज की अपनी धारणाएं दूसरे समाज को बड़ा अनैतिक बना देतीं। मोहम्मद ने नौ शादियां की और कुरान में प्रत्येक व्यक्ति को चार शादी करने की आज्ञा दी आज हम सोचने बैठते हैं तो बड़ा अनैतिक मालूम पड़ता है ये क्या पागलपन है एक व्यक्ति चार शादी करे खुद मोहम्मद नौशादी करें और मोहम्मद भी बड़े अनूठे आदमी पहली शादी जो उन्होंने की तो उनकी उम्र कुल चौबीस साल थी और उनकी पत्नी की उम्र चालीस साल थी लेकिन जिस समाज में मोहम्मद थे उस समाज में एक बड़ी अद्भुत घटना घट गर्ट गई थी जिसकी वजह से यह बिल्कुल स्वाभाविक था और आने तक नहीं समझा गया जिस कबीले में भी थे वो तो लड़ा का कबीला था पुरुष तो कट जाते थे और मर जाते थे स्त्रियां इकट्ठी हो गई थी बहुत बड़ी संख्या में और यही नैतिक था उस घड़ी में कि एक एक पुरुष चार चार शादी कर ले अन्यथा जो तीन स्त्रियां बच जाती थी स्त्रियां चौगनी वो जो तीन स्त्रियां बच जाती हैं उनका क्या होगा और तीन स्त्री अगर जीवन में प्रेम को न पा सके अतृप्त रहे तो समाज बहुत अनैचिक और बहुत व्यविचारी हो जाएगा सलीम मोहम्मद ने कहा कि चार शादी प्रत्येक पुरुष कर ले ये बड़ी धार्मिक व्यवस्था है और खुद तो हिम्मत करके नौ शादियां की वो सिर्फ ये कहने को कि अगर मैं चार की कहता हूं तो मैं नौ करके बता देता हूं अरब में किसी को अड़चन न हुई इस बात से क्योंकि बात सीधी और साफ थी इसमें कोई अनैतिकता नहीं दिखाई पड़ी थी द्रौपदी के मामले को लेकर मेरी समझ ये है कि कोई अर्चन नहीं हुई क्योंकि जो युग था वो धीरे धीरे मर रही थी ये व्यवस्था बहुपति की व्यवस्था मर रही थी लेकिन और मरेगी क्योंकि स्त्री और पुरुष अगर बराबर संख्या में होते चले जाएं तो न तो बहुपति की व्यवस्था चल सकती न बहुपत्नी की व्यवस्था चल सकती किन्हीं कारणों से पुरुष स्त्रियों का संतुलन बिगड़ जाता है तो ऐसी व्यवस्थाएं चल सकती तो उस दिन तो यह अनैतिक न था और आज भी मैं मानता हूं कि जिस स्त्री ने पांच को एक सा प्रेम दिया पांच के प्रेम में जी वो साधारण स्त्री न थी असाधारण स्त्री थी और उसके पास प्रेम का अजस स्रोत था इसलिए ही यह संभव हो सका था लेकिन हमें सोचने में कठिनाई होती है वो हमारे कारण होती है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 और जैसा मैंने कहा कि वे मित्र शत्रु किसी के भी नहीं है लेकिन सुदामा जैसा मित्र सुदामा की तरफ से मैत्री का इतना भाव लेकर आए तो कृष्ण तो वैसे ही रिस्पॉन्स करते है जैसे घाटियों में हम आवाज लगा दें, तो घाटियां सात बार आवाज को दोहरा के लौटा दें। घाटियां हमारी आवाज की प्रतीक्षा नहीं कर रही न घाटिया हमारे आवाज के उत्तर देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध न उनका कोई कमिटमेंट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 लेकिन प्रेम यह नहीं देखता कि आपके पास कितना है आपके पास कितना ही हो तो भी प्रेम देता है प्रेम यह मान ही नहीं सकता कि आपके पास पर्याप्त है इसे थोड़ा समझना चाहिए प्रेम कभी यह मान ही नहीं सकता कि आपके पास पर्याप्त है प्रेम तो देता ही चला जाता है ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जब वो कहे कि बस अब काफी दे चुके बहुत तुम्हारे पास है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 और उसको देखकर क्या कृष्ण को समाज में जिस कारण से दरिद्रता का है उसका ख्याल न आया और उन्होंने समाज की अर्थव्यवस्था को बदलने के बारे में न सोचा महावीर और बुद्ध न सोचते तो एक बात थी पर कृष्ण जैसा व्यापक व्यक्ति जो लौकिक विषयों को भी पूरा महत्व देता है क्यों नहीं सोचता धार्मिक पुरुषों ने शायद सोचा ही नहीं और जिसने सोचा काल मार्क्स ने वो धार्मिक न रहा और आप अपने बारे में भी बतलाये आप क्योंकि धर्म और आत्मा से है। आप अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ सोचेंगे और किस रूप में उसे क्रियान्वित किया जाएगा ये सवाल बहुत बार उठता रहा है और ये इल्जाम बुद्ध पर कृष्ण पर महावीर पर जीसस पर मोहम्मद पर सब पर लगाया जा सकता है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के संबंध में क्यों न सोचा बहुत से कारण है वे सोच ही नहीं सकते थे सोचने का उपाय ही नहीं था सोचने की परिस्थिति ही नहीं थी हम सोच पाते हैं क्योंकि परिस्थिति पैदा हो गई मार्क्स सोच पाया क्योंकि मार्क्स के पहले एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई एक औद्योगिक क्रांति हो गई औद्योगिक क्रांति के पूर्व जगत में कोई भी अर्थ व्यवस्था को रूपांतरण करने की नहीं सोच सकता उपाय नहीं इसके कारण समझ लेने जरूरी है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व जो जगत था उस जगत के पास आदमी का श्रम ही एकमात्र उत्पादक स्रोत था और आदमी के श्रम से जितना पैदा हो सकता था उसको किसी भी तरह बांटा जाए उससे दरिद्रता नहीं मिट सकती थी उसे दरिद्रता मिटने का उपाय ही नहीं था दरिद्रता लाजमी थी विषमता भी नहीं मिट सकती थी उसके भी कारण है उसकी मैं बात करता हूं पहली बात दरिद्रता नहीं मिट सकती थी दरिद्रता मिटने के लिए जितनी संपत्ति चाहिए उतनी समाज के पास संपत्ति ना थी हाँ इतना ही हो सकता था कि कुछ लोग जो समृद्ध दिखाई पड़ते थे वो मिटाए जा सकते थे उनको भी दरिद्र बनाया जा सकता था इतना हो सकता था अगर हजार आदमी में एक आदमी के पास थोड़ी संपत्ति दिखाई पड़ती थी तो उसको मिटाया जा सकता था और 999 की जगह एक हजार आदमी दरिद्र हो सकते थे मनुष्य अपने श्रम से जो संपत्ति पैदा करता है उससे कभी दरिद्रता के लेबल के ऊपर नहीं जा सकता उस दिन के बाद ही दरिद्रता मिटाने का विचार उठ सकता है जिस दिन से आदमी के श्रम की जगह यंत्र का श्रम संपत्ति पैदा करने लगे उस दिन हम एक एक आदमी की जगह लाख लाख गुनी मशीन का उपयोग कर पाते हैं संपत्ति व्रत पैमाने पर पे पैदा होनी शुरू होती है और पहली दफे ये ख्याल आना शुरू होता है कि अब दरिद्र को दरिद्र रखने की कोई जरूरत ना रही उसकी ऐतिहासिक आवश्यकता समाप्त हो गई इसलिए औद्योगिक क्रांति के बाद ही मार्क्स सोच पाया अगर औद्योगिक क्रांति के बाद कृष्ण पैदा होते तो मार्क्स बहुत ज्यादा साफ सोच पाते जितना साफ मार्क्स नहीं सोच पाया लेकिन कृष्ण औद्योगिक क्रांति के पहले कोई मार्क्स से ही पूछे कि आप भी औद्योगिक क्रांति के पहले क्यों ना पैदा हो गए ऐसा नहीं है कि मनुष्य के पास चिंतन नहीं था और ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य को दरिद्रता के मिटाने का ख्याल पैदा नहीं हुआ हुआ बुद्ध को भी हुआ महावीर को भी हुआ लेकिन बुद्ध और महावीर ने दरिद्रता को मिटाने का क्या उपाय किया मालूम है खुद दरिद्र हो गए और कोई उपाय नहीं था अगर दरिद्रता पीड़ा देती है तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं कि तुम भी दरिद्र होके खड़े हो जाओ दरिद्रों के साथ और क्या करोगे तो बुद्ध और महावीर ने अपनी संपत्ति छोड़ दी महावीर ने तो अपनी संपत्ति बांट भी दी सारी संपत्ति महावीर ने बांट दी जो उनके हिस्से में पड़ी थी वो सब बांट के वो चले गए लेकिन उससे दरिद्रता नहीं मिटी दरिद्रता का मिटने से उसको कोई संबंध नहीं ये एक नैतिक उपाय तो हुआ महावीर ने अपने मन की पीड़ा तो मिटा ली लेकिन दरिद्रता ना मिठी इसलिए पुराने जगत के समस्त विचारकों ने अपरिग्रह पर जोर दिया है परिग्रह मत करो इस पे वो जोर नहीं दे सकते कि कोई दरिद्र ना रहे वो इस पे ही जोर दे सकते हैं कि कोई संपत्तिशाली ना रहे इसके सिवा कोई उपाय नहीं यानी उनके पास जो मौजूदा स्थिति उस मौजूदा स्थिति में एक ही उपाय था कि कोई अमीर ना रहे इसलिए सारे पुराने धर्म अपरिग्रह पर नान पजेशन पर चीजों के त्याग पर धन के संग्रह के विरोध में खड़े वो कहते हैं बाट दो सब जो लेकिन ये भी वो जानते हैं कि बढ़ने से ये धनी आदमी तो अपरिग्रही हो जाता है लेकिन जिनके पास नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं पहुंचता ये उपाय ऐसा है जैसे कोई चम्मच रंग लेके और समुद्र को रंगने चला जाए एक बुद्ध बढ़ जाते हैं खत्म एक महावीर बढ़ जाते हैं खत्म वो जो विराट दरिद्रता का सागर है वो उनके चम्मच को घोल के पी जाता उससे कुछ पता नहीं चलता उससे कहीं कोई परिणाम नहीं होता नहीं सोचा जा सकता था इसलिए नहीं सोचा गया लेकिन दूसरा सवाल है कि विषमता तो मिटाई जा सकती थी दरिद्रता नहीं मिटाई जा सकती थी विषमता मिटाई जा सकती थी लेकिन विषमता मिटाने का ख्याल क्यों पैदा ना हुआ उसका भी कारण है इसे थोड़ा ऐसे समझना पड़ेगा विषमता मिटाने का ख्याल तभी पैदा होता है जब बहुत दूर तक हमारे बीच समानता आनी शुरू हो जाती उसके पहले पैदा नहीं होता असल में विषमता है यह हमें तभी पता चलता है जब समाज क्लासेस में बटा हुआ नहीं रह जाता बल्कि सीढ़ियों में बट जाता है जैसे एक महतरानी है गांव की अगर गांव की महारानी हीरों के हार पहन के निकले तो महतरानी को कोई भी तकलीफ नहीं होती होती ही नहीं कोई ईर्षा नहीं पकड़ती क्योंकि फासला इतना बड़ा है कि ईर्षा पकड़ने का उपाय भी नहीं डिस्टेंस बहुत बड़ा है कहा मेहतरानी हो कहा महारानी इन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतराल है कि मेहतरानी ये सोच भी तो नहीं सकती कि वो महारानी से ईर्षा करे लेकिन उसकी पड़ोस की मेहतरानी अगर एक कंकड़ पत्थर का हार भी डाल के निकल जाए तो उसे ईर्षा शुरू हो जाती क्यों पड़ोस की मेहतरानी जहां है वहां वो भी हो सकती है इसमें कोई असंभावना नहीं इसलिए ईर्षा पकड़ती है जब तक समाज में ऐसी स्थिति के नीचे फैला हुआ दरिद्रों का विशाल जगत था और ठेठ आसमान में एकाध आदमी समृद्ध था तब तक फासले इतने ज्यादा थे कि समानता की धारणा पैदा नहीं हो सकती थी हम समानता का दावा नहीं कर सकते थे इसलिए इसका एक ही उपाय सोचता था कि जो जैसा है वैसा है लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद फासले टूटने शुरू हुए और बीच में सीढ़ियां बन गईं आज शिखर पर कोई राख होता है नीचे कोई मजदूर होता है लेकिन यह विभाजन दो वर्गों का विभाजन नहीं है इसमें सीढ़ियों का विभाजन है पायरी है हर एक के ऊपर कोई है उसके ऊपर कोई है उसके ऊपर कोई है और पूरा समाज लंबी सीढ़ी बन गया है इसमें बीच की सीढ़ियां सब जुड़ गई हैं इन बीच की सीढ़ियों की वजह से प्रत्येक को यह ख्याल आता है कि मुझसे जो आगे है मैं उसके समान क्यों नहीं हो सकता प्रत्येक को यह ख्याल आता है कि मुझसे जो आगे है उससे मैं समान क्यों नहीं हो सकता समानता का ख्याल वर्ग विभक्त समाज में नहीं पैदा होता सीढ़ी विभक्त समाज में पैदा होता है समानता की धारणा ही पैदा नहीं होती लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बुद्ध महावीर या कृष्ण ने समानता की बात नहीं की जिस समानता की बात उस समय संभव थी उन्होंने की वह आत्मिक समानता की बात है उस दिन वही संभव था एक आध्यात्मिक इक्वालिटी की बात संभव थी कि सबके भीतर जो प्राण है जो आत्मा है वो समान है लेकिन सबके बाहर जो सुविधा असुविधा है धन है कपड़े हैं मकान है उनके समान होने का कोई ख्याल पैदा नहीं हो सकता था उसका कोई रास्ता नहीं था आज हम सोच सकते हैं लेकिन एक उदाहरण से आपको मैं ख्याल दिलाऊं बहुत सी बातें हैं जो आज हम नहीं सोच सकते जो कल आने वाली पीढ़ियां हम पेजाम लगाएंगी आज हम नहीं सोच सकते उदाहरण के लिए एक आध बात आपसे कहूं जो आने वाली पीढ़ियां आप लगाएंगी आज आप ये सोच ही नहीं सकते आज आप हर आदमी को मजदूरी देते हैं जब वो काम करता है आने वाली पीढ़ियां आपसे कहेंगी क्या उस वक्त कोई भी एक विचारक पैदा ना हुआ जो कहता कि खाने पीने के लिए काम की जबरजस्त शर्त लगानी अनैतिक है जल्दी वक्त आ जाएगा जल्दी वक्त आ जाएगा जब सारी ऑटोमेटिक मशीनें उत्पादन करने लगेंगी तो बहुत जल्दी सवाल आ जाएगा कि अब काम जरूरी नहीं रहा प्रत्येक आदमी को बिना काम के मिल जाना चाहिए और जो लोग काम की भी मांग करेंगे उनको थोड़ा कम मिलेगा बजाय उनके जो काम की मांग नहीं करेंगे क्योंकि वो दो दो चीजें इकट्ठी मांगते हैं काम भी मांगते हैं तनखा भी मांगते हैं आज अमेरिका का अर्थशास्त्री निरंतर चिंतित है कि वो क्या भविष्य के लिए क्या करे हमारी पुरानी आदत यह है कि जो काम करे उसे मिलना चाहिए भविष्य की संभावना यह सिर्फ पच्चीस तीस साल के बाद कि जो काम करे काम तो दे नहीं सकते हम सबको तो जो ना काम करे उसे ज्यादा दिया जाए देना तो पड़ेगा ही उसको क्योंकि अगर फैक्ट्री में आप कारें भी बना लेंगे और खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो आप कारों को बना के क्या करेंगे फैक्ट्री पूरी की पूरी ऑटोमेटिक हो जाएगी जहां लाख आदमी काम करते थे एक आदमी बटन दबा के काम कर देगा तो वो जो लाख आदमी बाहर चले गए अगर उनको कुछ भी ना दे आप तो ये फैक्ट्री की कारे कौन का खरीदेगा इन कारों को खरीदने के लिए उनको देना तो पड़ेगा ही सारी चीजों को खरीदने के लिए उनको देना पड़ेगा उनको वो बिना काम से रहने को राजी है जो की बड़ा कठिन पड़ेगा अभी हमको पता नहीं है कि बिना काम से रहना राजी रहना इतना कठिन पड़ेगा जितना सख्त मजदूरी कठिन नहीं पड़ी थी तो भविष्य में कोई जरूर कहेगा कि कैसे लोग थे न कृष्ण न महावीर न मार्क्स कोई भी ये नहीं सोच सका कि आदमी से काम लेना बड़ी अनैतिक अमानवीयता है क्योंकि उसको भूख लगी है इसलिए आप काम लेके उसको रोटी देते अरे भूख लगी है तो उसको खाना मिलना चाहिए काम का क्या सवाल है लेकिन ये अभी हम नहीं सोच सकते अभी हमें सोचना बहुत कठिन पड़ेगा कि क्या बात अभी तो काम भी मिल जाए तो भी रोटी नहीं मिलती तो बिना काम के रोटी तो बहुत मुश्किल है हर युग के अपनी व्यवस्था अपनी संभावना के बीच चिंतन के फूल खिलते हैं कृष्ण के वक्त में विषमता का कोई दंश नहीं इन इक्वालिटी की कोई पीड़ा नहीं इसलिए इक्वालिटी का समानता का कोई नारा नहीं है गरीब पीड़ित नहीं है इस बात से कि वो गरीब है अब देखिए मजे की बात है कि प्लेटो जैसा विचारक जो कि समानता का बड़ा पुरुष करता है वो भी गुलामों को मिटाया जाए इसका ख्याल ही उसे नहीं आता बल्कि वो कहता गुलाम तो रहेंगे ही क्योंकि यूनान में गुलाम सहज बात थी बल्कि प्लेटो ये कहता है कि अगर गुलाम ना रहेंगे तो समानता कैसे रहेगी जीवी जी? हो जाएंगे एलिक, एलिक वो रहे हैं और एलाइट क्लास हमेशा हावी रहेगा शक्लें बदल सकती हैं उससे और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कभी वो मालिक की तरह हावी होता है कभी नेता की तरह हावी होता है कभी राजा की तरह हावी होता है कभी गुरु की तरह हावी होता है कभी महात्मा की तरह हावी होता है लेकिन इलाइट हमेशा हावी होता है और ऐसा मैं कोई युग नहीं देख सकता जिस दिन की चुने हुए लोग हावी नहीं होंगे असल में जब तक चुने हुए लोग रहेंगे तब तक हावी होते रहेंगे इसमें कोई उपाय नहीं है ये दूसरी बात है उनकी शकल बदल जाए कभी हम उनको कहेंगे ये राजा है, और कभी कहें है कभी हम कहें ये राष्ट्रपति है कभी हम कहेंगे ये सम्राट है और कभी हम कहेंगे वो मंत्री है और कभी हम कहें कि ये महात्मा है और कभी हम कहें कि ये भगवान है और हम नाम कुछ भी देते रहे लेकिन जब तक मनुष्यों का विकास समान तल पर नहीं पहुंच जाता कि हर मनुष्य समान तल पर पहुंच जाए समस्त विकासों की दृष्टि से जैसा कि मैं नहीं मानता कि कभी हो पाएगा और वो समाज बड़ा बेरोनक और बहुत बेहूदा होगा जिस दिन सारे लोग समान तल पर पहुंच जाएंगे बहुत बोर्डम का होगा अभी हम सोच सकते हैं लेकिन चुने हुए लोग रहेंगे कोई अच्छा सितार बजाएगा तो कम अच्छा सितार बजाने वाले पे हावी हो ही जाने वाला है इसमें करिएगा क्या कोई अच्छा नाचेगा तो कम अच्छा नाचने वाले पे हावी हो ही जाएगा इसमें करिएगा क्या अब आइंस्टीन पैदा होगा तो जो दो दो नहीं जोड़ सकते उन अगर हावी हो जाए तो इसमें कसूर किसका में इसमें करिएगा क्या ये स्थिति ऐसी है कि इस स्थिति में कोई ना कोई हावी होता रहेगा ये बात पक्की है कि पुराने ढंग के हावी होने वाले लोगों से जब हम ऊब जाते हैं ऊब भी जाते हैं और उस व्यवस्था के लिए भविष्य के लिए वो मौजूद भी नहीं रह जाते इसलिए बदलाव करनी पड़ती है अब आज रूस है हमने बदल दिया सब लेकिन फिर दूसरे लोग हावी हो गए वो पिछले लोगों से कम हावी नहीं बल्कि ज्यादा ही हावी आज चीन है हमने एक, एक को बदल दिया दूसरे लोग हावी हो गए जब तक मनुष्य और मनुष्य के बीच फासले हैं बुद्धि के विचार के क्षमताओं के प्रतिभाओं के शक्तियों के तब तक असंभव है कि कोई हावी नहीं हो जाएगा हो ही जाएगा और तब तक यह असंभव है कि कोई न चाहेगा कि कोई मुझ पे हावी हो जाए कोई चाहेगा कि हावी हो जाए क्योंकि वो भी बिना उसके नहीं जी सकेगा बिना हावी हुए तो दुनिया में यह बदलाह हाँ चलती रहेगी एक युग की बात हमें बेहूदी लगने लगती है क्योंकि हम दूसरी तरह के हावीपन को स्वीकार कर लेते हैं कृष्ण के वक्त में यह सहज स्वीकृत है गरीब गरीब होने को राजी है अमीर के मन में कोई दंस नहीं है अमीर होने का क्योंकि जब तक गरीब गरीब होने को राजी है तब तक अमीर के मन में दंस हो नहीं सकता अमीर एटीज है उसे तो कोई तकलीफ नहीं है इस बात इसलिए समाज कोई चिंतन के मौका नहीं पैदा होता जैसे उदाहरण के लिए अभी भी अभी हम कहने लगे गरीब और अमीर समान होने चाहिए उसका कुल कारण ये नहीं है कि हमारी बौद्धिक प्रतिभा कृष्ण से आगे चली गई उसका कुल कारण इतना है कि सामाजिक व्यवस्था कृष्ण से भिन्न हो गई लेकिन अभी भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता की मैं कम बुद्धि का हूं तो जो मुझसे ज्यादा बुद्धि का हमें समानता होनी चाहिए लेकिन आज से पचास साल बाद कम बुद्धि का आदमी यह अपील करना शुरू कर देगा क्योंकि 50 साल में हम वो व्यवस्था खोज लेंगे जिससे बुद्धि में भी कमी बढ़ती की जा सकती अभी वो व्यवस्था हमारे पास नहीं विकसित हो रही 50 साल बाद हर बच्चा ये कहेगा कि मैं जड़ बुद्धि होने को राजी नहीं हूँ और किसी आदमी को यह हक नहीं है कि वो प्रतिभाशाली हो जाए होंगे तो हम सब समान होंगे और ये उस दिन आवाज अभी नहीं उठ सकती ये आवाज क्योंकि अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं लेकिन अब हम जो खोज कर रहे हैं और मनुष्य के जीन में उसके मूल सेल में जो प्रवेश हो गया है उससे संभावना बढ़ गई क्योंकि मनुष्य के जीन में विज्ञान का जो प्रवेश है अब वो ये बात तय कर सकेगा की जैसे में आप फूलों के बीज का पैकेट खरीदने चले जाते हैं जिसप फूल की तस्वीर बनी होती है ऊपर की अगर इस बीज को इतनी खाद और इतनी व्यवस्था दी गई तो ये बीज इतना बड़ा फूल बन सकेगा उस दिन एक बाप और एक माँ बाजार में सिर्फ पचास साल के भीतर उस पैकेट को खरीद सकेंगे जिसमें बच्चे की तस्वीर बनी होगी कि इसकी आंखे इस रंग की होंगी इसके बाल इस ढंग के होंगे इसकी लंबाई इतनी होगी इसका स्वास्थ्य इतना होगा इसकी उम्र इतनी होगी ये गारंटीड है कि सत्तर साल तक नहीं मरेगा इसको ये ये बीमारियां नहीं होंगी और इसकी प्रतिभा का आय इतना होगा इसकी बुद्धि का माप इतना होगा आप चुनाव कर सकते हैं ये संभव हो जाएगा बीच के बाबत भी पहले संभव नहीं था आज संभव है आदमी भी एक बीच से जनता है आदमी के बीच के बाबत भी संभव हो जाएगा जिस दिन यह संभव हो जाएगा उस दिन हम पूछेंगे कि कृष्ण को कभी ख्याल ना आया कि प्रतिभा और गैर प्रतिभा में समानता होनी चाहिए आ कैसे सकता है इसके हारने का कोई उपाय नहीं सुदामा के संबंध में एक छोटा सा प्रश्न आया है जब सुदामा कृष्ण के पास कुछ लेने आए तभी तीन लोग का साम्राज्य दिया गया लेकिन उसके पहले कृष्ण ने सुधामा को क्यों कुछ नहीं दिया वो गरीब तो बहुत था बेचारा इस जगत में मिलता कुछ भी नहीं इस जगत में मिलता कुछ भी नहीं खोजना पड़ता है भगवान तो यही मौजूद है और ऐसा नहीं कि आपकी पीड़ा का उसको पता नहीं लेकिन आप पीठ करके खड़े हैं और इतनी स्वतंत्रता आपको है कि आप चाहें तो भगवान को लें और चाहें तो ना लें। जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन आप भगवान से शिकायत कर सकते हैं कि जब तक मैंने तुझे नहीं खोजा तू नहीं मुझे क्यों ना खोज लिया लेकिन भगवान उस दिन कहेगा कि जबरदस्ती तेरे ऊपर हावी हो जाऊं वो भी प्रतनता हो सकती है स्वतंत्रता का अर्थ ही इतना है कि जो हम खोजते हैं वो हमें मिल सके जो हम नहीं खोजते हैं वो न मिल सके और ध्यान रहे कुछ भी इस जगत में नहीं मिलता है बिना खोजे खोजना ही पड़ता है सुदामा कैसा है ये सवाल बड़ा नहीं है सुदामा इंकार भी कर सकता है और मैं मानता हूं कि अगर कृष्ण देने गए होते सुदामा के घर तो शायद इनकार भी कर देता जरूरी नहीं था कि स्वीकार करता सुदामा की तैयारी होनी चाहिए ये सारी की सारी घटनाएं बहुत मनोवैज्ञानिक अर्थ रखती हैं इनके अपने साइकोलॉजिकल अर्थवक्ता है हम जो खोजने जाएंगे जिस दिन हमारी खोज की तैयारी पूरी होगी उसी दिन वो हमें मिल सकता है उसके पहले हमें नहीं मिलेगा पड़ा हो बगल में तो भी नहीं मिलेगा हमारी खोज ही उसके मिलने का द्वार बनेगी इसलिए सुदामा गरीब है अकेला सुदामा गरीब नहीं है बहुत लोग गरीब हैं। और कृष्ण के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुदामा गरीब है कि कोई और गरीब है बड़ा फर्क जो पड़ता है वो ये कि सुदामा इतना गरीब होकर भी देने चला आया है आदमी अमीर होने के योग ये जो सुदामा की स्थिति है उसी से परिवर्तन शुरू होता है और हम ही प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति की हैसियत से अपने परिवर्तन को शुरू करता है hmm. बाकी फिर सारी शक्तियां मिलती चली जाती हैं। जिस आदमी ने इस पृथ्वी पर गरीब होने का तय किया है उसे सब गरीबी की परिस्थितियां मिल जाएंगी जिस आदमी ने इस पृथ्वी पर अज्ञानी रहने का तय किया है उसे अज्ञानी होने की सब परिस्थितियां मिल जाएंगी जिस आदमी ने इस जगत में ज्ञान के लिए तय कर रखा है उसे ज्ञान के सब द्वार खुल जाएंगे इस जगत में हम जो मांगते हैं वो लौट आता है वो आ जाता है बहुत गहरे में हमारी ही आकांक्षाएं हमारी ही प्रार्थनाएं हमारी ही अभिपसाएं हम पर लौट आती है और जब अगर कोई आदमी समझता हो कि मैं गरीब क्यों हूं तब अगर आप उसके पूरे व्यक्तित्व को खोजेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे उसने गरीब होने की सारी व्यवस्था कर रखी है वो गरीब होने के लिए पूरा का पूरा तत्पर है और अगर गरीब ना हो तो खुद भी चौंकेगा कि ये क्या हो गया अज्ञानी ने पूरी व्यवस्था कर रखी अज्ञान की और अपने अज्ञान की सुरक्षा के सब उपाय कर रहा है और अगर कोई उसका अज्ञान तोड़ने आए तो क्रुद्ध हो जाता है और अपने बागोड़ बगीचे को डंडा लेके खड़ा हो जाता है कि भीतर प्रवेश मत कर जाना नहीं जो हम खोजने जाते हैं वही होता है सोदामा जाता है कृष्ण के पास तो सोदामा को कृष्ण मिल पाते हैं कृष्ण का आना उचित भी नहीं है प्रतीक्षा कृष्ण को करनी चाहिए सोदामा के आने तक तो प्रतीक्षा जरूरी है ऐसा नहीं है कि परमात्मा आप में नाराज और आपके पास नहीं आ रहा लेकिन आपको उसके पास जाना पड़ेगा और जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आप पाएंगे वो सदा तत्पर था आपको मिलने को लेकिन आप ही राजी नहीं थे द्रौपदी वाले पहले प्रश्न में कृष्ण का द्रौपदी के प्रति बृहद अनुराग है इसकी चर्चा नहीं हुई इस पर कुछ सुनना चाहिए द्रौपदी ऐसी है कि कृष्ण का अनुराग उस पर हो ऐसे तो कृष्ण का अनुराग सब पर है लेकिन द्रौपदी के पास पात्र बहुत बड़ा है पर हम जाए तो अपने अपने पात्र के बराबर भर ले आते हैं सागर तो बहुत बड़ा है और कभी सागर कहता नहीं कि कितना बड़ा पात्र लेकर मेरे पास तुम आओ जितना बड़ा पात्र हो उतना लेकर हम जाते हैं द्रौपदी के पास बड़े से बड़ा पात्र है। और कृष्ण का बहुत अनुराग उसे उपलब्ध हुआ है और वो अनुराग और वो प्रेम बड़ा गहरा बड़ा वायवी है जिसको कहें प्लटनिक इतना गहरा है कि कृष्ण और द्रौपदी के बीच किसी तरह के शारीरिक निकटता का कोई आग्रह नहीं है लेकिन जितने कृष्ण द्रौपदी के काम पड़ते हैं उतने किसी के काम नहीं पड़ते हैं और जब भी वक्त आ जाता है तो वो तत्काल मौजूद हो जाते हैं किसी के पीछे हम बात कर रहे थे कि उसे नग्न किया जा रहा है उगाड़ा जा रहा है तो वे मौजूद हो गए एक तो प्रेम है जो मुखर होता है जो बोलता है और एक प्रेम है जो मौन होता है बोलता नहीं और ध्यान रहे बोल जाने वाला प्रेम बहुत गहरा नहीं हो पाता छिछला हो जाता है वाणी में कोई बहुत गहराई नहीं है मौन रह जाने वाला प्रेम बहुत गहरा हो जाता है मौन की बड़ी गहराई है द्रौपदी का प्रेम बड़ा मौन है बहुत मौके पर दिखाई पड़ता है लेकिन प्रकट और आक्रमक नहीं है और मौन प्रेम जितने दूर तक प्रभावित करता है प्रेमी को उतना कोई और प्रेम प्रभावित नहीं करता है कृष्ण काम तो पड़ जाते हैं द्रौपदी के जगह जगह लेकिन कृष्ण का ये प्रेम और द्रौपदी का ये ये कृष्ण के प्रति लगाव कहीं बहुत स्थूल घटनाओं में रूपांतरित नहीं होता है असल में स्थल में रूपांतरित होने का आग्रह ही तब होता है जब हम सूक्ष्म में नहीं मिल पाते अन्य प्रेम दूर भी रह सकता है कोसों दूर रह सकता है अन्यथा प्रेम समय में भी फासले पर हो सकता है अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि प्रेम कभी निवेदन भी ना करे कि प्रेम है इतना चुप भी हो सकता है लेकिन कृष्ण जैसे व्यक्ति को इतनी चुप्पी भी समझ में आ सकती है सभी को समझ में नहीं आएगी इसलिए प्रेम ना भी हो हमारे भीतर तो भी वाणी से प्रकट करने से काम चलता है क्योंकि वाणी समझ में आती है प्रेम तो समझ में आता नहीं अभी प्रेम पर किताबें लिखी जाती है मनोवैज्ञानिक प्रेम पर किताबें लिखते हैं तो वो उसमें इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि चाहे प्रेम हो या ना हो चाहे प्रेम का क्षण हो या न हो लेकिन प्रकट जरूर करते रहो पति जब सांझ को घर लौटे तो चाहे वो थका मांदा हो चाहे वो कितना ही परेशान हो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसे आके एकदम पत्नी को देख के खिल जाना चाहिए चाहे अभी न करना पड़े एकदम उसे कुछ ऐसी बातें कहनी चाहिए जो प्रेमपूर्ण है जब वो सुबह जाने लगे तो उसे बड़ी पीड़ा दर्शानी चाहिए कि वो पत्नी से कुछ घंटों के लिए छूट रहा है चाहे उसे बड़ा सुख मिल रहा हो ये मनोवैज्ञानिक ठीक कहते हैं वो इसलिए ठीक कहते हैं कि हम शब्दों पर जी रहे हैं यहाँ असली प्रेम का मतलब किसे है प्रयोजन किसे है हम शब्दों पर जीते हैं। एक आदमी ने आपका कुछ थोड़ा सा काम किया और आप उसे सिर झुका के धन्यवाद दे देते हैं आपने धन्यवाद अनुभव किया या नहीं किया ये सवाल नहीं है बड़ा लेकिन आप सिर झुका के धन्यवाद दे देते हैं उस आदमी को तो धन्यवाद मिल जाता है आपने दिया या नहीं ये सवाल नहीं क्योंकि शब्दों में हम जीते लेकिन अगर आपने धन्यवाद न दिया चाहे भीतर अनुभव भी किया तो भी वो आदमी दुखी के चला जाता है कि कैसे पागल आदमी हो मैंने इतना काम किया धन्यवाद तक न दिया हम मौन को नहीं समझ पाते इसलिए वाणी में ही हमारा सब चलता है लेकिन ध्यान रहे ये कभी ख्याल में आया हो ना आया हो जब हम किसी के प्रति बहुत प्रेम में बड़े होते हैं तो वाणी एकदम निरस्त हो जाती है जब हम किसी के प्रति बहुत प्रेम से भरे होते हैं तो अचानक पाते हैं बोलने को कुछ भी नहीं बचा कहने को कुछ भी नहीं बचा प्रेमी बहुत तय करते हैं कि जब अपने प्रेम पात्रों को मिलेंगे तो ये कहेंगे ये कहेंगे ये कहेंगे और जब मिलते हैं तब अचानक पाते हैं कि कुछ याद नहीं पड़ता क्या कहना था सब चुप हो गया सब मौन हो गया बीच में मौन खड़ा हो जाता है द्रौपदी और कृष्ण का प्रेम बड़ा मौन है वो और मुखर प्रेमों की तरह नहीं है लेकिन कृष्ण पर उसकी उसकी गहरी उसकी गहरी संवेदना कृष्ण पर हुई है इसलिए जितने काम वे द्रौपदी के पड़े उतने भी किसी के काम पड़े नहीं और पूरी महाभारत की कथा में कृष्ण छाया की तरह द्रौपदी की रक्षा करते रहे वो बड़ा दूर का आता है उसमें बहुत साफ साफ बीच में घटनाएं नहीं दिखाई पड़ती लेकिन बहुत छाया संबंध वो बहुत चुपचाप छाप इंटीमेटली चलता रहता है पश्चिम के सागर तट की सुरक्षा और आयोजन लोग के आक्रमण से बचने के लिए कृष्ण ने मथुरा त्याग और द्वारकावास किया था सुना है कि मथुरा के लोग भगवान कृष्ण को ऐसी आपत्ति समझते थे जिसकी वजह से जरासंधादी राजाएं मथुरा पर आक्रमण करने को तुले थे कृष्ण को भी जरासम हरा सका ये उनके चरित्र के मारवी अंश की छोर नहीं है क्या जीवन में हार और जीत कपड़े के आड़े और तेजे ताने बानों की तरह होती अकेली जीत से कोई जीवन नहीं बनता खड़े ताने रह जाते हैं आड़े ताने नहीं होते अकेली हार से कोई जीवन नहीं बनता आड़े ताने रह जाते हैं खड़े ताने नहीं जीवन के कपड़े की जो बुनावट है वो हार और जीत के इकट्ठे साथ सफलता और असफलता के इकट्ठे साथ गलत और सही के इकट्ठे साथ से बुना जाता है जीवन है तो वो दोनों है इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि कब कृष्ण हार जाते हैं किससे और कब जीत जाते हैं असली सवाल जो है वो ये है कि टोटल जिंदगी का परिणाम जीत है कि हार है सभी की जिंदगी के लिए सवाल नहीं है कि आप कब हार गए थे और कब जीत गए थे क्योंकि हो सकता है आपकी हार जीत के लिए सीढ़ी बनी हो और ये भी हो सकता है कि आपकी जीत सिर्फ एक बड़ी हार में कूदने के लिए खाई बन गई हो जिंदगी के ताने बाने विराट जटिल है यहां सब हारे हारे नहीं हैं यहां सब जीते जीते नहीं है इसलिए आखिरी जो निर्णय है वो ये नहीं होता कि आदमी कब असफल हुआ और कब सफल हुआ कब हारा कब जीता असली सवाल यह है कि उसकी पूरी जिंदगी की कथा का सार निचोड़ जीत है कि हार है इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि कृष्ण की जिंदगी में भी कुछ हार के क्षण जिंदगी है तो होंगे अगर भगवान को भी जीना हो तो भी उसे आदमी की तरह ही जीना होगा जिंदगी में तो उसे आदमी की तरह ही खड़ा होना होगा और जिंदगी के सुख दुख उसे एक साथ स्वीकार करने पड़ेंगे अगर जो आदमी हारने को तैयार नहीं उसे पक्का कर लेना चाहिए तो उसे जीतने का ख्याल छोड़ देना चाहिए कृष्ण की जिंदगी में दोनों है इसलिए जिंदगी मेरे लिए मानवीय किसी हीनता के अर्थ में नहीं हो जाती बल्कि गरिमा के अर्थ में हो जाती यानी कृष्ण हार भी सकते हैं इतने अद्भुत आदमी जीत की जिद नहीं है जीतेंगे ही जीतकर ही रहेंगे जीतते ही रहेंगे ऐसा अभिमान भी नहीं है हार भी आ सकती है भागना भी आ सकता है कहीं पलायन भी हो सकता है कहीं से जगह भी छोड़नी पड़ सकती है ये सब स्वीकार है जिंदगी के सब ताने बाने जैसे हैं वो स्वीकृत है इसमें चुनाव नहीं है कि हम यही करके रहेंगे बस इतना ही हम राजी हैं आगे हम राजी नहीं हैं तो कृष्ण की बहुत जगह जो ह्यूमेनिटी है वो कई जगह बुद्ध और महावीर की डिविनिटी के सामने छोटी मालूम पड़ेगी बुद्ध और महावीर एकदम डिवाइन मालूम पड़ते हैं एकदम दिव्य मालूम पड़ते हैं उनमें मानवीता बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती लेकिन ध्यान रहे बहुत दिव्यता अमानवीता भी हो जाती बहुत दिव्यता में वो जो मानवीय नाजुकता है वो जो डेलीकेसी है वो खो जाती है और चीजें सख्त हो जाती कृष्ण सख्त होने को राजी नहीं है इसलिए जिसको हम मानवीय कमजोरियां कहते हैं वो कृष्ण सब सब है। है में सबकी सब स्वीकृत है कहावत है अंग्रेजी में टू एर इज ह्यूमन भूल करना मानवीय है लेकिन इस उल्टी कहावत नहीं है Never to err is inhuman, पर वो भी सच है कभी भी भूल ना करना बड़ा अमानवीय हो जाना है पर भूल को भूल की तरह लेने की जरूरत कृष्ण को नहीं मालूम पड़ती वो जिंदगी में आया हुआ हिस्सा है वो उसे लिए चले जाते और ये भी सच है कोने मथुरा छोड़ देनी पड़ी कृष्ण जैसे व्यक्ति को बहुत जगह छोड़नी पड़ सकती है वे कई जगह उपद्रव के सिद्ध हो सकते हैं कई जगह उन्हें सहने के लिए धीरे धीरे असमर्थ हो सकती हैं, कई जगह आखिर में उनसे कह सकती हैं कि आपसे हम क्षमा चाहते हैं आप हट जाएं, क्योंकि कृष्ण के साथ चलना और कृष्ण के साथ जीना और कृष्ण को समझना आसान नहीं है तो हट जाते हैं इस हटने में कोई उन्हें कठिनाई नहीं होती वे ऐसे ही हट जाते हैं क्योंकि वे पैर जमा के कहीं भी खड़े नहीं हो गए कि वहां होने का उन्होंने निश्चय कर रखा है वो हट जाते हैं। हटने में, में बड़ी सरलता का उपयोग करते हैं जो चाप हट जाते फिर लो पीछे लौट के भी नहीं देखते इधर पीछे जो उन्हें व्रेम करते हैं परेशान है खबरों पर खबरें भेजते हैं चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखते हैं पता लगाते हैं कि वो याद भी करते हैं कि नहीं करते लेकिन वे दूसरी जगह पहुंच गए अब दूसरी जगह को याद करेंगे कि इस जगह को याद करेंगे वो भूल गए वो जहा है वहां पूरे इसलिए कठोर भी मालूम पड़ते हैं कृष्ण की जिंदगी एक बहाव है हवाएं पूरब जाती हैं तो वे पूरब चले जाते हैं हवाएं पश्चिम जाती हैं तो वे पश्चिम चले जाते हैं कृष्ण का अपना आग्रह नहीं है कि मैं यही रहूंगा ऐसा ही रहूंगा ऐसा ही होने का मैंने कशंखा रखी ऐसा कुछ भी नहीं है जिंदगी जहां ले जाती है वे राची। है और लाउस्य का एक वचन है वो मैं कहूं आपको से कहता है हवाओं की तरह हो जाओ जब हवाएं पूरब जाएं तो पूरब, जब हवाएं पश्चिम जाएं तो पश्चिम तुम आग्रह मत करो कि मैं यहां ही जाऊंगा एक एक छोटी सी जेन कहानी है एक नदी पर तीव्र पूर है जोर का बहाव है बाढ़ है आई हुई पागल दौड़ती है नदी और दो घास के छोटे से तिनके उसमें बह रहे हैं एक तिनके ने नदी के बाढ़ में अपने को आड़ा डाल रखा है और नदी से लड़ रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा नदी को उसे पता भी नहीं कि तिनका नदी से लड़ रहा है लेकिन तिनका है कि मरा जा रहा है तिनका है कि लड़े जा रहा है लड़ रहा है फिर भी बहतोर आई है क्योंकि नदी बही जा रही कोई तिनके के लड़ने से नदी रुकती नहीं दूसरे तिनके ने नदी में अपने को सीधा छोड़ दिया लंबाई में और वो बड़ा आनंदित है और बड़ा नाच रहा है क्योंकि वो ये सोच रहा है की नदी को बहने का मैं रास्ता दे रहा हूं नदी मेरे सहारे बही जा रही नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है नदी को उन दोनों तिनकों का भी कोई पता नहीं है लेकिन उन तिनकों को बहुत फर्क पड़ता है जिंदगी में दो ही तरह के लोग हैं। आग्रहशील ऐसे ही होंगे यही होंगे यही करेंगे ऐसे लोग उस तिनके की तरह हैं जो नदी में अपने को आड़ा डाल देते हैं। इससे नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन की धारा वही चली जाती वे आड़े ही बहते रहते हैं, लेकिन कष्ट बड़ा भोगते ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी में नदी की धार में अपने को सीधा लंबा छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि हम साथ हैं हम तुम्हें साथ ही दे रहे हैं नदी बहु हमारे साथ ही बहु वे बड़े आनंदित होते हैं और नाच पाते हैं कृष्ण की ओठों पर बांसुरी संभव हो सकी क्योंकि वे लंबी धारा में अपने को छोड़े हुए आदमी है जिंदगी की धार के साथ है आड़े नहीं, नहीं तो बांसुरी मुश्किल थी महावीर के ओंठ पे बांसरी नहीं रख सकते आप एकदम फेंक देंगे कि क्या पागलपन कर रहे हो कृष्ण के ओठ पे बांसरी रखी जा सकती है? आदमी बांसुरी बजा सकता है उसका कुल कारण इतना है कि नदी की जीवन की धारा से कोई ऐसा संघर्ष नहीं है नदी जहां ले जाती है जाने को राजी है अगर मथुरा से नदी बह गई तो द्वारका में बहेगी हर्ज क्या है अगर मथुरा के घाट से छूट गया सब तो द्वारका में घाट बन जाएगा हर्ज क्या है अनाग्रह शील व्यक्तित्व का वो लक्षण है वर्षा हो गई बंद करना पड़ेगा वर्षा है क्या इरादे हैं बहने के इरादे अच्छा एक, एक, एक सवाल और पूछ। दो और तीन भी है कालीवन और मुचकुल के बारे में कालीवन काल मानता है कि कृष्ण भागते हैं मगर कालीवन को कृष्ण भगाते हैं और ले जाती उस गुफा में जहाँ मुझकुंद सोया हुआ है मुझकुंद जागता है और उसकी दृष्टि से पुराणकार कहते हैं काल एवन जल जाता है वो क्या तात्पर्य रखता है <laughs> इन सारे शब्दों के प्रतीकार थे एक कृष्ण की कथा में बहुत कुछ जुड़ा है बहुत कुछ सिर्फ प्रतीक है मेटाफर है बहुत कुछ किन्हीं घटनाओं से संबंधित है बहुत कुछ किसी फिलोसॉफी किसी मेटाफिजिक्स से संबंधित है ये सब जुड़ा है प्रश्न किसी को भगाते हैं ऐसा हमें दिखाई पड़ सकता है जो भाग रहा है उसको भी दिखाई पड़ सकता है कि मुझे भगा रहे हैं लेकिन जहां तक मेरी समझ है कृष्ण जैसा व्यक्ति किसी को भगाता नहीं बगाने की घटना घट सकती है स्थिति ऐसी हो सकती है कि भागना किसी के लिए अनिवार्य हो जाए और कृष्ण को पीछा करना अनिवार्य हो जाए अब इसमें बड़ा तय करना मुश्किल है मैंने सुना है कि एक आदमी एक सुबह एक गाय के गले में रस्सी बांध के ले जा रहा है और रास्ते के लोगों में से कोई एक फकीर ने एक सूफी फकीर ने उससे पूछा है कि तुम गाय से बंधे हो कि गाय तुमसे बंधी उस आदमी पागल हो गए हो मैं गाय को बांधे हुए हूं मैं क्यों गाय से बंधा होने लगा तो उस फकीर ने पूछा कि फिर मैं तुमसे एक काम कहता हूं अगर गाय छोड़ दी जाए और भागे तो तुम गाय के पीछे भागो कि गाय तुम्हारे पीछे भागो आदमी तो ने कहा मुझे गाय के पीछे भागना पड़ेगा तो उस फकीर ने का फिर बंधा कौन किससे? है असल में बंधना हमेशा दो तरफा है जो भाग रहा है वो कृष्ण को भगा रहा है अपने पीछे कि कृष्ण भाग के उसको आगे भगा रहे हैं इसको एक हिस्से में तोड़ तोड़कर तय करना मुश्किल हो जाएगा इतना ही हम कह सकते हैं कि भागना घटित हो रहा है उसमें एक आगे है और एक पीछे हाँ इसमें कौन कहाँ है ये और कौन भगा रहा है कौन भाग रहा है ऐसा तय करना बहुत मुश्किल है लेकिन कृष्ण के व्यक्तित्व को देख हम सोच सकते हैं कि वो चूंकि इतने सहज जीते हैं इसलिए किसी चीज से उनका अगर संघर्ष भी है तो वो संघर्ष भी किसी सहयोग से ही फलित हुआ है वो किसी सीधे बहाव से ही फलित हुआ है और जब कथा कहती है कि काल यवन जल जाता है तो मेरा अपना मानना है कि ये काल के जल जाने का प्रतीक है ये समय के जल जाने का प्रतीक है ये टाइम के जल जाने का प्रतीक है समय ही शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा तनाव और तकलीफ है समय ही शायद हमारा संताप और एंग्वेज है समय ही शायद हमारा सारा खिंचा हुआ होना है समय जल जाए इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि काल ही शायद सिर्फ एकमात्र राक्षस है काल ही है जिससे हमारा संघर्ष चल रहा है प्रतिपल और काल ही है जो हमें लील जाएगा और समाप्त कर देगा लेकिन कभी कभी कोई काल को लील जाता और समाप्त कर देता कभी कभी कोई समय को मिटा देता और समय के अतीत हो जाता है कभी कभी समय जल जाता है किन से जल जाता है कौन समय को जला देते हैं आप कह रहे हैं ना कृष्ण आगे भाग रहे जो समय के पीछे भागेगा वो समय को नहीं जला सकेगा जो समय के आगे भागेगा वो समय को जला सकता है हाँ समय के समय के पीछे जो भागेगा वो तो कभी समय को नहीं जला सकेगा वो तो समय का अनुगामी होकर जिएगा लेकिन जो समय के आगे भागने लगता है वो समय को जला सकता है क्योंकि समय सिर्फ छाया रह जाती है और वो समय के आगे हो जाता है वो समय को जला सकता है और सोए हुए मुचकुंद की आंख खुलने से जल जाता है मैंने कहा कि ये मेरे लिए प्रतीक कथा है असल में सोई हुई आंख के लिए ही समय है खुली हुई आंख के लिए समय नहीं है हम जितने अन अवेयर हम जितने सोए हुए हैं और जितने अनकस हैं, उतना ही समय है जिस दिन हम पूरे कॉन्शियस हैं पूरे जागे हुए हैं और आंख खुली है उसी दिन समय जल जाता है किसी की भी आंख खुल जाए और हम सभी गुफाओं में सोए हुए हैं कृष्ण की मौजूदगी किसी गुफा में सोए हुए आदमी की आंख खोलने का कारण बन सकती है और कृष्ण के पीछे आता हुआ समय उसकी खुली आंख में भी जल सकता है उसके लिए भी जल सकता है कृष्ण के लिए तो मैं मानता हूं समय नहीं है मुचकुंद के लिए रहा होगा वो जल सकता है इन प्रतीकों को अगर हम कभी भी जीवन सत्यों की तरफ शोध में लगाएं, तो बड़ी आश्चर्यजनक अनुभूतियां उपलब्ध होती हैं और बड़ी आश्चर्यजनक अंतरदृष्टियां उपलब्ध होती हैं लेकिन हमने इन सबको कथाएं मान के बैठ गए हैं और इन सबको कथाएं मान के हम कहे चले जाते हैं हम सब इनको ऐतिहासिक घटनाएं मान के दोहराए चले जाते हैं लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं से ज्यादा कहीं मनुष्य के चित्त पर घटी हुई संभावनाओं मनुष्य के चित्त में छिपी हुई पोटेंशियलिटीज मनुष्य के चित्त में होने वाली विराट लीला के ये हिस्से लेकिन इस भांति कभी हमने उन पर बहुत गौर से देखने की कोशिश नहीं की है इससे बहुत अड़चन हुई है और इसलिए कृष्ण जैसे व्यक्तित्व में धीरे धीरे झूठे मालूम पड़ने रखते हैं क्योंकि इतना सब कुछ उनमें मिल जाता है कि उसे तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे ये कैसे संभव हो सकता है, है पूरा पूरा मनस शास्त्र के हिसाब से खोला जा सके और एक आखिरी बात आपसे कहूं और वो ये कहना चाहूंगा कि पुराने आदमी के पास दूसरा उपाय ना था उसने जो मनस्त्य भी जाने थे उनको भी वो कथा के प्रतीकों में ही रख सकता था उनमें ही उनको ढांक सकता था उनमें ही ही उनको छिपा सकता था, था उसके उसके सिवा कोई मार्ग ही नहीं था उसके पास, लेकिन आज हमारे पास मार्ग है कि हम उनको खोल लें जीसस ने एक जगह कहा है कि मैं तुमसे ऐसी भाषा में कहता हूं कि जो समझ सकते हैं वो समझ लेंगे और जो नहीं समझ सकते उन्हें कोई हानि ना होगी मैं तुमसे ऐसी भाषा में कहता हूं कि जो समझ सकते हैं वो समझ लेंगे और जो नहीं समझते उन्हें कोई हानि ना होगी वे कहानी सुनने का मजा ले लेंगे हम सब कहानी सुनने का मजा लेते रहे हजारों साल तक और धीरे धीरे कुंजियां भी खो गईं जिनसे उन कहानियों को खोला जा सकता था और डिकोड किया जा सकता था इधर जो बातें मैं कर रहा हूं, शायद उससे कुछ कुंजिया आपके ख्याल में आए और कुछ डी आप कर सके कुछ कथा प्रतीक खुल जाएं और जीवन के सत्य बन जाएं, तो सच में ही ऐसा उनका अर्थ है इससे मुझे प्रयोजन नहीं है आपके चित्त के लिए अगर वैसा अर्थ खुल जाए तो वो आपके लिए हितकर हो सकता है कल्याणकारी हो सकता है मंगलदायी हो सकता है